शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष स्वामी शिवानंद स्मृति कथा स्वामी सत्य्रकाशानंद भगवान श्री रामकृष्ण देव के पार्षद तथा लीला सहचर महापुरुष स्वामी शिवानंद जी की स्मृति कथा लिखने का अवसर प्राप्त होने से मैं अपने सन्यासी गुरु और जीवन पथ के आलोक स्तंभ प्रातः प्राकशमरणीय महापुरुष का अनुध्यान कर सकने के कारण अपने को धन्य मान रहा हूँ सम्भवता 1911 सौ ईस्वी के दिसंबर मास में मैं जब दूसरी बार बेलूर मठ आया तो उसी समय श्री श्री महापुरुष महाराज का प्रथम दर्शन प्राप्त हुआ था अंतिम दर्शन हुआ था बेलूर मठ में 1933 सौ ईस्वी के अगस्त मास में उस समय वह पक्षाघात रोग से सयाग्रस्त तथा वाक शक्ति रहित थे उनके दक्षिणांग में पक्षाघात हुआ था उस साल मैं अपने संघ के तीन सन्यासी मितइयों के साथ गर्मी के दिनों में गंगोत्री गौमुखी और यमुनोत्री के दर्शनार्थ गया था उससे पहले उत्तर काशी होकर गंगोत्री जाने का संकल्प निश्चित हो गया था अतः यात्रा से लौटकर कर यथाशीघ मैं काशी होकर बेलोरवी बे महापुरुष जी के चरण कमलों के निकट अवपस्थित हुआ प्रणाम करने के पश्चात गौमुखी का पुण्योदन देकर उस प्रदेश के भुर्जपत्र वृक्ष भोजपत्र की छाल जो पहले पुस्तक लिखने में काम में आती थी उन्हें दिखाई देखते ही देखते ही वह मौन प्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्नेह दृष्टि से मुझे देखने लगे और बायां हाथ थोड़ा सा हिलाकर मुझे आशीर्वाद दिया इसके बाद सेवक की सहायता से गोमुखी का जल सिर पर धारण कर थोड़ा सा पी लिया गंगा जल और देव देवियों के निर्माल्य और प्रसाद के प्रति महापुरुष जी की बहुत अधिक श्रद्धा भक्ति थी उस समय पूज्यपात स्वामी अखंडानंद जी गंगाधर जी महाराज बेलूर मठ में ही थे उन्होंने भी गौमुखी जल की एक शीशी और भूर्ज पत्र का एक टुकड़ा पाकर विशेष आनंद प्रकट किया उन्नीस सौ से उन्नीस अगस्त मास तक बाईस वर्ष के अवसर में विभिन्न समय पर विभिन्न भावों से और विभिन्न स्थानों में जैसे बेलूर मठ दक्षिणेश्वर बलराम मंदिर ढाका स्थित श्री कृष्ण मठ और उनके निकट गौरव गौरावास तथा काशी स्थित श्री कृष्ण अद्वैत आश्रम में महापुरुष जी के चरण दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था मैंने स्वयं जो कुछ देखा और उनके श्रीमुख से जो कुछ सुना है उसी को यथा व्यक्त करना इस निबंध का लक्ष्य है साधारण पाठकों के लिए रुचिकर कोई अलौकिक घटना मेरे समक्ष घटित नहीं हुई नित्य प्रति की दिनचर्या देखने का अभ्यास न रहने के कारण मैं कुछ कुछ विषय भूल गया हूँ इसके अतिरिक्त 19 वर्ष तक सुदूर अमेरिका में निवास भी भूलने का दूसरा कार्य कुछ भी हो महापुरुष जी के स्वभाव की विशेषता उनकी दो चार बातों तथा तो छोटी मोटी घटनाओं के माध्यम से जिस रूप में मेरे चित्त पट पर अंकित हुई थी उन्हीं को प्रकट करने की चेष्टा करूँगा १९११ ईस्वी के दिसंबर मास में जिस दिन मैं दूसरी बार बेलून मठ गया था उस दिन परमाराध्य श्री श्री महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज वहाँ उपस्थित थे इसके पूर्व लगभग दो वर्ष पहले मैं इन दोनों दिव्य पुरुषों का प्रथम दर्शन पाकर यथार्थ हुआ था प्रथम दर्शन से ही श्री श्री महाराज की कृपा दृष्टिस्नेहपूर्ण व्यवहार और सुमधुर वाणी से उनके प्रति मैं अपने अंतर में गंभीर आकर्षण का अनुभव करता था प्रथम दिन उन्नीस सौ दस ईस्वी के फरवरी मास में बसंत पंचमी अर्थात सरस्वती पूजन के दिन बेलूर मठ में प्रविष्ट होते ही मैंने श्री श्री महाराज का दर्शन पाया था इस कारण दो वर्ष के अनंतर श्री श्री महाराज के पुनर्दर्शन के पश्चात उनके पास ही रहने का मैं प्रयत्न करता था श्री श्री महापुरुष जी का दर्शन पाकर भी उनके प्रति विशेष ध्यान देने का अवसर मुझे नहीं मिला था श्री महापुरुष जी के साथ घनिष्ठ भाव से मिलने का सौभाग्य मुझे मठ में 1916 सौ ईस्वी की ग्रीष्म ऋतु में हुआ था इससे कुछ मास पहले वह बेलूर मठ आए थे और सो भी बहुत दिनों तक अल्मोड़ा काशी तथा अन्य स्थानों में रहने के उपरांत इसीलिए इन कई वर्षों तक बेलूर मठ में उनका दर्शन लाभ संभव नहीं हुआ था मठ में लौटने के कुछ दिन बाद ही पूजनी बाबूराम महाराज के रुग्ण हो जाने के कारण महापुरुष जी मठ का प्रबंध संभालने लगे थे उस समय मठ का पुस्तकालय पुराने भवन के दुमझने पर स्वामी जी के कमरे के पश्चिम ओर बड़े कमरे में था उस समय ब्रह्मचारी नगेन पुस्तकालय के व्यवस्थापक थे स्वामी नंद प्रायः पुस्तकालय में रहकर उनके साथ काम करते थे उस कमरे में सफेदी करते समय तथा अन्य कारणों से पुस्तकें अस्त व्यस्त हो गई थी ब्रह्मचारी नगेन ने मुझे पुस्तकों की सूची के अनुसार सजा रखने को कहा मैंने बहुत ही ध्यान से दो तीन दिन के भीतर सारा काम संपन्न करके पुस्तकों को की व्यवस्थित रूप से रख दिया और उसका विस्तृत विवरण दे दिया इस मामले से काम से प्रसन्न होकर महापुरुष जी ने स्नेह से मुझसे कहा आहा, तुम्हारे द्वारा आज एक बड़ा काम हो गया उनकी प्रसन्नता की बात याद आने से वह आशुतोष जैसे प्रतीत होते हैं उन दिनों महापुरुष जी प्रतिदिन गंगा किनारे टहलने जाया करते थे टहलते समय उनके पग और चलने का ढंग देखकर मुझे वह राजा के समान प्रतीत होते थे प्रत्येक बार लौटते समय वह जिस ढंग से अपने कंधे को घुमाते थे उसकी वीरता का भाव खिल उठता था किसी किसी दिन मैं थोड़ी दूर रहकर महापुरुष जी के पीछे पीछे चलता था एक दिन एक नवागत युवक को देख कर, उन्होंने वज्र से कहा रिम्बर यू आर स्टील अंडर ट्रेल याद रखना तुम्हारी अभी भी परीक्षा चल रही है यह युवक फरीदपुर से साधु होने के लिए मठ में आया था किंतु तो थोड़े ही दिनों में कर्मचारियों के आदेश से उसे मठ छोड़कर घर लौट जाना पड़ा एक दिन टहलते समय मैंने महापुरुष जी से पूछा अच्छा महाराज जी कोई कोई तो श्री श्री माता जी से दीक्षा लेते हैं और कोई कोई राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद सिंह जी से दीक्षा लेते हैं क्या इसमें कोई भेद है उत्तर में उन्होंने कहा नहीं मैं तो कोई भेद नहीं देखता एक ही गंगा का जल जैसे दो नलों के भीतर से आ रहा है एक ही श्री ठाकुर की शक्ति एवं कृपा श्री श्री माता जी और महाराज जी के भीतर से प्रवाहित होती है एक ही वस्तु दो आधारों में है और देखो दीक्षा लेते हैं यह कैसी बात तुम कहते हो दीक्षा पा ते पा ते पा पाते पा हैं सुनते ही मेरे अंतर में दीक्षा के विषय में दृष्टि खुल गई एक महान समस्या का समाधान हो गया आत्म निर्भरता के स्थान पर भगवान पर निर्भरता का भाव उत्पन्न हो गया मठ के पुराने रसोई घर के पास वाले भोजन के कमरे में एक दिन दोपहर को पंक्ति भोजन के समय स्वामी वासुदेवानंद जी ने महापुरुष जी से पूछा मैंने सुना है कि स्वामी जी ने आपका नाम महापुरुष रखा है वह किसी किस समय और किस प्रसंग में था महापुरुष जी कोई उत्तर न देकर मौन रहे उसी समय एक दूसरे साधु ने कहा हम लोगों ने सुना है कि श्री ठाकुर के शरीर त्याग के कुछ मास पूर्व स्वामी जी आप तथा तो काली महाराज स्वामी अभेदानंद जी बोध गया गए थे वहाँ बोध वृक्ष के नीचे जब रात को आप लोग ध्यान में मग्न थे तब स्वामी जी बुद्धदेव के भाव में आविष्ट होकर उनका आविर्भाव अनुभव करने लगे और बुद्धदेव को आपके भीतर उन्होंने अनुप्रविष्ट होते देखा उसी दिन से वह आपको महापुरुष नाम से पुकारने लगे यह सुनकर महापुरुष जी मौन ही रहे बाद में गंभीर भाव से उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है अथवा कोई अन्य कारण का भी होना संभव है इस घटना में मुझे ऐसी धारणा हुई कि महापुरुष नाम उनके लिए बहुत दुच्छ है इसके कारण कि गवेशा का कोई मूल्य है ऐसा भी वह नहीं समझते थे अथवा ऐसा भी हो सकता है जिस कारण से स्वामी जी ने उन्हें महापुरुष नाम दिया था उसे वह स्वयं प्रकाशित करने के इच्छुक नहीं थे हमें जहाँ तक ज्ञात है महापुरुष जी यौवनावस्था में परिस्थितिवश सपत्निक होते हुए भी श्री ठाकुर के विशेष आथिरवत वाद के से अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने में समर्थ हुए थे इस बात को जानते ही स्वामी जी ने उन्हें उस नाम से पुकारा था एक दिन की एक छोटी सी घटना से उनके महत्व और निर्विकार भाव का विशेष परिचय मिला है रात को भोजन के बाद वह मठ के पुराने भवन में नीचे की मंजिल में पूरब के बरामदे में एक चौकी घर चौकी पर बैठे थे तथा गंगा जी की ओर देखते हुए बातचीत कर रहे थे थोड़ी देर बाद सोने के पहले आंगन के उत्तर पश्चिम कोने में निर्दिष्ट स्थान पर वह लघु शंका करने को बैठे वहाँ से वेटियर्स रूम के पास के कुछ अंधकार में जब वह लौटने लगे तो एक नवागत युवक ने कमरे के भीतर से एकाएक जंगला खोल बाहर थूक दिया उसने चौक कर देखा कि थूक महापुरुष जी के अंग पर भी गिरी है झट कमरे से बाहर आकर वह युवक महापुरुष जी के चरणों में लौटकर कर क्षमा यातना करने लगा महापुरुष जी निर्विकार भाव से हाथ के कमंडलों से जल लेकर दूसरे हाथ से थूक को धोते हुए उसे समय दे अभय देकर बोले यह कुछ नहीं यह कुछ नहीं तुम तो जानते नहीं थे इससे क्या हुआ जाओ जाओ उन्होंने ऐसा भाव प्रकट किया कि उस बालक ने ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं किया है जिसके कारण क्षमा जाचना आवश्यक हो किंतु वह युवक अपना अपराध भूल नहीं सका केवल महापुरुष की अहेतुक कृपा पर निर्भर रह कर ही उसे सांत्वना प्राप्त हुई महापुरुष का एक स्वाभाविक गुण था वह सबको श्रेष्ठ समझते थे उनके संस्पर्श में आने से मुझे ऐसी धारणा उत्पन्न हुई थी कि दोष देख लोगों का विचार करना क्षुद्र पुरुष का स्वभाव है और गुणों की ओर देखकर लोगों का विचार करना महापुरुषों का स्वभाव है किसी के संबंध में किसी प्रकार के अभियोग पर वह ध्यान नहीं देते थे सुनने पर वह उसे अपने मन में स्थान नहीं देते थे यहाँ तक कि वहाँ उसकी छाप भी नहीं पड़ती थी कभी कभी वह कहा करते थे नहीं नहीं मैं जानता हूँ वह अच्छा लड़का है संघ के किसी साधु द्वारा गुरुतर अपराध करने पर भी महापुरुष जी को वह बात समझना समझाना मठ के प्रवीण साधुओं के लिए भी कठिन होता था महापुरुष जी की महानता की बात याद आने से मुझे समय समय पर भर्तिहरी के नीतिशतक का एक श्लोक स्मरण आता है मनसी वचसी कायी पुण्यपीशपूर्णा त्रिभुवनमुपकार श्रेणी प्राणयंत पर गुण परमाणु परवतीकृत्य नृत्य निध हृदय विकसनत संत संत क्रियंत अर्थात ऐसे महापुरुष बिलय हैं जो शरीर मनवाणी से पुण्य रूप अमृत के द्वारा पूर्ण होकर परोपकार की धारणाओं से तीनों लोकों में प्राणी मात्र को प्रसन्न करते हैं और परमाणु के समान दूसरे के गुण को पर्वत तुल्य बनाकर वे सदा अपने अंतकरण में उसे विकसित करते हैं